हेलो जो भी जुड़े हो क्लास सिक्स करके बोलो हाँ राजा धनर्णाम हेलो हाँ स्नेहा हाँ सुन हाँ राजा धनर्त प्रणाम जरूर डायल जॉइन करी कर जॉन थी छोटे धन धर्म हाँ राजा सैटरडे ओपन करी तो खुलेज नी अच्छा सैटरडे फ्राइडे सैटरडे स्कूल अच्छा मैं लिखू कर तो यू क्लियर करोजनज करूँ राजा धर्म नु साधन धर्म नोजन बने हाँ धर्म नु साधन एट्ले हाँ. हाँ. हाँ. निरूपन कर अभ्युदय साधन एटे दे द्वारा करे साधन एम ए तो आने य साधन कहवा के शा जय जवाब आए कोईपन वस्तु नोजन एटे स्कूल जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो आ, किस लिए जाते, है? तो, आ, लिए, आ, लिए जाते हैं तो अभ्यास के लिए पढ़ने के के लिए लिए जाते हैं तो तो तो उसका प्रयोजन क्या है वैसा तो का क्यों करते हम तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए और अभी दुख और सुख सुख के तीन प्रकार बताए आदिदैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक आदि भौतिक मतलब जो हम देख सकते हैं जिसे हम जिसे हम जो कोई जो हम देख सकते हैं जो हम फील कर सकते हैं वो सब आ, शरीर संबंधी जो भी दुख और सुख है उसको आदि भौतिक दुख और सुख बोलते है अभी आदि भौतिक रोग गरीबी आदि भौतिक सुख में निरोगी और जैसे आ, वैसे आध्यात्मिक आ, जो हम इनर सेंस में फील कर सकते हैं मन सिद्ध बुद्धि वैसे वो जो दुख है और आध्यात्मिक सुख का मतलब है जैसे हम हम रिचफुलनेस से और पीसफुल जब अपना जीवन का निर्वाह करते हैं मतलब मेंटली पीस होता है और हेल्दी रहते है वो आध्यात्मिक सुख है और आदिदेविक सुख है आदिदैविक दुख वो आत्मा रिलेटेड होता है और वो मुझको लगता है आत्मा धर्म में इसका खाली का कारण के रात रात रिकॉर्डिंग अने सैटरडे में अच्छा खबर मैं से लिंक करती ने फोन को पता विषय करते अभी तक हमने ये देखा कि धर्म का स्वरूप क्या है धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है धर्म का प्रयोजन क्या है और धर्म का साधन क्या है अब धर्म के प्रकारों को हमें देखना है धर्म के प्रकारों में ये बात हमें सोचनी है कि जैसे अभी हमने देखा कि धर्म के दो साधन हमारा शास्त्र हमें बताता है एक अभ्युदय है और एक निश्रेयस है अभ्योदय जैसे हमने दो संबंध देखा और जो निश्रेयस है आत्मा संबंध देखा तो अभ्योदय जो है शास्त्र कुछ आज्ञा हमारे शरीर के लिए बताता है कुछ आज्ञा जो है वो आत्मा के लिए होती है शरीर के लिए शास्त्र को देता है उनका प्रयोजन ये कि हम हमारे शरीर को सुखी स्वस्थ कैसे रख पाएंगे जैसे कि हमने लास्ट लास्ट में एग्जाम्पल देखा है कि हमारा जो तो शास्त्र है वो सुबह उठ के हम क्या करना चाहते हैं, मां से लेके रात के सोने तक की एक ही प्रवृत्ति के बारे में निर्देश करता है तो शास्त्र हमारे मतलब दूसरे रखों के शास्त्रों के अलग हमारा शास्त्र इस तरीके से है तो निर्देश करते ही मुक्ति कैसे हो सकती हो है मनुष्य की हमें अपनी आत्मा के उद्धार के लिए क्या करना चाहिए लेकिन वे की उन्नति कैसे हो हम हमारा जीवन को संतोषपूर्ण कैसे जी पाए कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जैसे मुक्ति की इच्छा ही न हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए उस संबंध में अन्य शास्त्र कोई निर्देश हमें प्राप्त नहीं होता लेकिन वैदिक शास्त्र जो है वो संबंध में भी हमें आज्ञा करता है क्योंकि हमारा शास्त्र ये समझता है कि हर मनुष्य का वक्ष मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता है दुनिया पे हर मनुष्य एक जैसा नहीं सोचते है सबकी इच्छा अलग अलग होती है सबका सामर्थ्य अलग अलग होता है तो हर एक व्यक्ति की इच्छा सामर्थ्य के अनुसार हमारा शास्त्र हमें आज्ञा देता है सभी मनुष्य को एक सालों को तोड़ना है हमारे शास्त्र की मेंटालिटी नहीं है तो कोई व्यक्ति ऐसा मुझे मोक्ष नहीं चाहता है लेकिन मैं अपने शरीर को स्व स्वस्थ रखना चाहता हूँ मैं सुखी संपन्न जीवन जीना चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए तो अभ्योदय संबंधी शास्त्र हमें आज्ञा देता है कुछ तो आज्ञाएं जो है वो हमारे आत्मा के लिए होती है तो यही डिविजन धर्म के प्रकार के बारे में भी आपके पास जो स्लाइड है उसके अंदर बीच में धर्म का फल और सिद्धि भी नंबर के पेज पे उसे करके धर्म के प्रकार से पहले आ जाओ तो फाइल समझ आएगा तो नंबर की जो स्लाइड है धर्म के प्रकार वो अभी देखना तो जैसे हमने अभी देखा कि कुछ चीजें हमारे देह के लिए होती हैं कुछ चीजें हमारी आत्मा के लिए होती तो जो धर्म शास्त्र जो कर्तव्य हमें हमारे देह के लिए बताता है उसे हम दे धर्म कहते हैं और जो जो कर्तव्य हमारा शास्त्र हमारी आत्मा के लिए हमें बताता है हमें हम आत्म धर्म कहते हैं मतलब कि जैसे हमारी आत्मा वैसे जीवात्मा के चैप्टर में हम डिटेल में से देखेंगे जीवात्मा के स्वरूप में लेकिन अभी तुम इतना समझो कि हमारा हमारे आत्मा है एक उसके ऊपर एक शरीर का लेयर है आवरण है और आत्मा और शरीर अभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम को हम देखते हैं तो सब ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक आत्मा और उनका शरीर तो उनका कम्पोजिशन दो है एक आत्मा और एक शरीर अब आत्मा और शरीर के साथ तुम्हारी आइडेंटिटी है लेकिन अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम अपने आप को अपने शरीर से ही पहचानते हैं मतलब जब मुझे कोई ये पूछता है कि आप कौन हैं तो मैं कहती हूँ की मैं मैत्री गोस्वामी हूँ मैत्री गोस्वामी आप कौन सी जाति के हैं तो हम ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं आपके पिता का नाम क्या है तो हम उस तरीके से अपने शरीर से हम अपनी पहचान देते हैं हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारी घर पहचान है कि मैं मेरी आत्मा ये मेरी पहचान है ये, ये पूरा टेम्पररी है जो हमारा जब शरीर खत्म होगा तो इसे जला दिया जा सकता है इसे खत्म कर दिया जा सकता है क्योंकि भगवान के द्वितीय अध्याय आज्ञा देते हैं कि आत्मा जो है उसे जलाया नहीं जा सकता उसे भिजाया नहीं जा सकता आत्मा का कभी नाश नहीं होता आत्मा कभी मरती नहीं है लेकिन ये सब कुछ जो है वो हमारे शरीर के साथ होता है शरीर को जलाया जा सकता है शरीर को भिगोया जा सकता है शरीर को मारा जा सकता है शरीर मर जाता है नष्ट हो जाता है सड़ जाता है ये सब कुछ इस देह के साथ हो सकता है उसे हम फूल देह कहते हैं फूल देह का मतलब ये है कि जो हम हम जो शरीर को देख रहे हैं मतलब की मेरी आत्मा का नाम मैत्री गोस्वामी नहीं है मेरे शरीर का नाम मैत्री गोस्वामी है हमारी आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं है हमारा शरीर स्त्रिया पुरुष का होता है तो ये जो कोई भी पहचान हम हमारी डेवलप करते हैं हम जो अपनी आइडेंटिटी से अभी जी रहे हैं ये सारी आइडेंटिटी हमारे शरीर की है हमारी आत्मा की नहीं है इसलिए कुछ कर्तव्य हम हमारे शरीर जुड़ा हुआ है तो हमारे शरीर को हम कुछ कर्तव्य प्राप्त होते हैं जिन्हें हम वे धर्म कहते हैं और कुछ कर्तव्य शास्त्र हमें हमारी आत्मा के उद्धार के लिए बताता है जिसे हम आत्मा धर्म कहते हैं तो जो वे धर्म है उसके यहाँ तीन प्रकार के फैल है एक सामान्य धर्म एक वर्ण धर्म और एक आश्रम धर्म सामान्य धर्म का मतलब ये होता है कि जो धर्म तुम स्त्री हो पुरुष हो या किसी भी जाति कुल परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है लेकिन तुम सबके लिए इन धर्मों का पालन करना कंपलसरी है मतलब मैं ये कहू कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष में बदल जाते हैं कि जब मैं ये कहती हूँ शास्त्र को मैं मेरी आइडेंटिटी अगर ऐसी दू कि मैं स्त्री हूँ तो शास्त्र कहेगा कि अच्छा स्त्री हो तो आपको ये काम ये कर्तव्य आपको प्राप्त होते हैं कोई तो ये कहेगा कि मैं पुरुष हूँ तो शास्त्रों से ये कहेगा कि आप पुरुष हो तो आपको ये कर्तव्य प्राप्त होते हैं लेकिन सामान्य धर्म में स्त्री कुल जाति क्या जा तुम तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ है किस परिवार में हुआ है इन सबसे इसको कोई संबंध नहीं है अगर तुम मनुष्य हो तो कुछ धर्म कुछ कर्तव्य तुम्हें प्राप्त होते हैं हम जिन्हें सामान्य धर्म कहते हैं कि मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य शास्त्र बताता है उन्हें सामान्य धर्म कहा जाता है दूसरा जो है वो वर्ण धर्म है वर्ण धर्म का मतलब ये होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये चार वर्णों में हमारी समाज व्यवस्था बैठी हुई है फिर से यहां ये बात याद रखना कि हमारी आत्मा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं होती है हमारा शरीर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्रीय धर्म है इसलिए ये भी तीसरा उसका प्रकार है आश्रम धर्म हमारे जीवन को चार भागों में बांटा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्रम शास्त्र मतलब वैदिक समाज को क्या ये तरीके का डिविजन बताया गया है सामान्य धर्म जैसे हमने देखा कि मनुष्य मात्र के लिए कर्तव्य रूप है लेकिन वर्ण और आश्रम धर्म में ये बातें तो बदल जाती है मतलब जब भी हम शास्त्र से पूछने जाते हैं कि मेरा कर्तव्य क्या तो शास्त्र ये कहेगा कि आप पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ कि आप कौन हो अब हम ये कहेंगे की मैं ब्राह्मण हूं तो ये हमारा वर्ण हुआ शास्त्र पूछेगा आप कौन से आश्रम को बिलोंग करते हो तो हम ये कहेंगे कि मैं गृह शास्त्र में हूं तो हमारी आइडेंटिटी इनकी डिटेल हम देखेंगे कि ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या होता है आश्रम धर्म का मतलब क्या होता है लेकिन इसे केवल इस पार्ट में इतना समझना है कि हमारी आइडेंटिटी हम शास्त्र को क्या बताते हैं उस शास्त्र शास्त्र हमें हमारे कर्तव्यों का निर्देश करता है मतलब अगर मैं ब्राह्मण हूं तो कुछ कर्तव्य मुझे प्राप्त होते हैं लेकिन अगर मैं ब्राह्मण नहीं हूँ तो उन कुछ कर्तव्यों से शास्त्र में एक्म्प कर देता है कि अगर आप क्षत्रिय हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है अब ब्राह्मण हो तो आपके लिए ये कर्तव्य अब वैश्य हो तो आपके लिए ये कर्तव्य है अब शूद्र हो तो आपके लिए ये कर्तव्य जो कर्तव्य शूद्र को प्राप्त है वो सभी कर्तव्य ब्राह्मण को प्राप्त हो ऐसा नहीं है ब्राह्मण को जो कर्तव्य प्राप्त है वो सभी कर्तव्य क्षत्रिय को प्राप्त हो ऐसा उसका मतलब नहीं है वर्ण और आश्रम धर्म जो है वो हम हमारी आइडेंटिटी के ऊपर उन कर्तव्यों का निर्धारण करता है तो सामान्य धर्म मनुष्य मात्र के लिए सबके लिए एक समान है वर्ण और आश्रम धर्म में ये बदल जाते हैं तो ये जो धर्म है धर्म का मतलब है कि हम हमारी आत्मा के उद्धार के लिए जो प्रयत्न करते हैं या शास्त्र हमें जो कर्तव्य बताता है उसे हम आत्मधर्म कहते हैं उसकी भी डिटेल हम आगे देखेंगे सामान्य धर्म जो है वो दस बताए गए हैं ये मनुस्मृति के अंदर इनकी गणना बताई गई है उसे मनुस्मृति में एक ऐसा तो श्लोक है कि ध्रुपी क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम मतलब ध्रुपी क्षमा दम अस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धी विद्या, दशकं द्रोस्तेयं। द्रोस्तेयं। द्रोस्तेयं विद्या और अक्रोध ये दस जो है ये सामान्य धर्म है सामान्य धर्म फिर से हर मनुष्य के लिए एक सामान्य स्त्री या पुरुष तुम कोई भी हो तुम्हें धर्मों का पालन करना है हम उन्हें सामान्य धर्म कहते हैं अब सबसे पहला धर्म है ध्रुपी ध्रुपी का मतलब होता है धैर्य रखना धीरज रखना पेशेंस या संतोष ये दोनों उसके मतलब होते हैं संतोष रखना और धीरज रखना पेशेंस रखना धैर्य रखना उसमें कुछ स्टोरीज हमारी शास्त्र में इन सामान्य धर्मों के लिए बताई जाती है कि कैसे लोगों ने इन सामान्य धर्मों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है तो उसमें वृत्ति के लिए लोम ऋषि का उदाहरण दिया जाता है लोमस ऋषि जो है एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र जो है उन्होंने विश्वकर्मा को तो ये कहा कि आप मेरे लिए कैसा महल बनाओ जो आज तक किसी ने कभी देखा ना हो ऐसा दुनिया में कोई महल ना हो ऐसा भवन का निर्माण आप मेरे लिए करो तो विश्वकर्मा ने महल बनाया इंद्र ने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं इंद्र ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो उस तरीके से विश्वकर्मा ने बहुत सारी बार महल को बनाया लेकिन इंद्र ने उन सभी को रिजेक्ट करता गया नहीं ये नहीं इससे भी अच्छा बनाओ इससे भी अच्छा बनाओ अब विश्वकर्मा जो है वो थक गए उन्होंने जाकर नारद जी से ये कहा कि आप इंद्र को ये बात समझाओ की उनकी जो है अंश वो खत्म ही नहीं, नहीं हो रही उनकी इच्छाएं जो है उनका कोई अंत ही नहीं है तब नारद जी जो है वो इंद्र के पास जाते हैं तब इंद्र जो है वो नारद जी से ये कहते हैं कि चलो मैं आपको मेरा भवन दिखाता हूँ और नारद जी को ले जाकर और वो अपना भवन इंद्र जो है वो उन्हें दिखाते हैं तब इंद्र ने ऐसा कहा कि नारद जी से कि क्या आपने कभी ऐसा भवन देखा है तो नारद जी अभी जवाब दें उससे पहले लोमसि जो है वो वह, वहां आए लोम श्रेषि का आयुष्य इतना लंबा था मतलब इसे काल गणना इस तरीके से या समझ नहीं है कि हम जो काल को गिनते हैं अब हम अपने काल को मिनट में या घंटों में दिनों में महीनों में सालों में गिनते हैं शास्त्र में ठीक है ये भी काल के छोटे छोटे पार्ट हैं सबसे बड़ा काल का जो पार्ट है वो युग है हमारे चार युग हम जानते हैं सत्ययुग है और कलयुग अब लोमस ऋषि का आयुष्य हम जैसे देखते हैं कि हमारा आयुष्य सत्तर अस्सी साल का या सौ साल का है लेकिन लोमस ऋषि का आयुष्य जो है वो तो इतना लंबा था कि मनुष्य के मतलब पृथ्वी के ऊपर जो काल है उसकी गिनती अलग होती है और पृथ्वी के अलावा जो ब्रह्मा जी का लोक है या स्वर्ग नर्क वगेरे लोग हैं लोक है वहां काल की गणना कुछ अलग तरीके से होती है ब्रह्मा जी के काल को इस तरीके से गिनाया जाता है कि पृथ्वी के ऊपर चार युग जो हैं वो एक हजार बार उनका चक्र परिवर्तित हो जाए मतलब के चार हजार युग जब बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है इतनी लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है अब इतनी दिन और रात में मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में इंद्र जो है वो एक पोस्ट है यहाँ इंद्र को वैसे हम देवता कहते हैं लेकिन इंद्र एक पोस्ट है जो मनुष्य बहुत अच्छे कर्मों को करता है देवता के टॉपिक में हम इसे इन डिटेल देखेंगे अभी सिर्फ इतना समझो कि इंद्र जो है वो एक तरीके की पोस्ट है और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में चौदह इंद्र की पोस्ट बदल जाती है मतलब चौदह व्यक्ति जो है वो इंद्र की पोस्ट पे आ जाते हैं और बदल जाते हैं पहले ब्रह्मा जी की कंपेरिजन में इंद्र का जो आयुष्य है वो इतना कम है वो ब्रह्मा का पूरा एक आयुष्य जब खत्म होता है ब्रह्मा बदलते है तब लोमस ऋषि के एक बाल खेलता है और लोमस ऋषि का आयुष्य इतना बड़ा है कि उनके सभी बाल जब खिल जाए तब उनकी मृत्यु होगी मतलब कि पृथ्वी के ऊपर चार हजार युगो के परिवर्तन होने पर एक युग मतलब कलयुग को 46 लाख लाख बताया जाता है कि इतने साल का एक युग होता है ऐसे चार हजार युग बदलने पर ब्रह्मा जी का एक और ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य खत्म होने पर लोमस ऋषि का एक बाल खेलता है और जब लोमट ऋषि के सभी बाल खिल जाएंगे तब उनकी मृत्यु होगी इंद्र की कंपेरिजन में लोमस ऋषि का आयुष्य इतना लंबा है और लोमस ऋषि तभी उसी समय जब नारद जी के साथ इंद्र बात कर रहे थे तभी लोमस ऋषि का आगमन इंद्र के भवन में हुआ और आके लोमस ऋषि ने जब वो आए तो उनके पास एक चटाई थी एक कमंडल था और एक दंड था अब इंद्र ने पूछा कि आप सिर्फ ये तीन चीजें आपके साथ रखते हैं तो लोमस ऋषि ने कहा कि ये जो चमड़ा है वो उसे ही मैं वस्त्र की तरह यूज कर लेता हूँ जब मुझे बैठना हो तो यही मेरी चटाई बन जाती है बारिश हो तो इसी से मैं अपने सिर की रक्षा कर लेता हूँ पशु पक्षी आदि से मुझे मेरी रक्षा करनी हो तो ये दंड मेरे काम आ जाता है और कमंडल में खाने पीने का कोई भी वस्तु रखनी हो तो आ जाती है मनुष्य की इससे ज्यादा आवश्यकता क्या हो सकती है हमारे इतने कम आयुष्य में हमें इससे ज्यादा कितनी चीजों की जरूरत हो सकती है ऐसा लोमा शिशु ने इंद्र से कहा तब की इस बात को सुन के इंद्र को ये फील हुआ कि मेरी जो मेरा आयुष्य जो है मेरा जीवन है वो लोमा श्रिषि के कंपेरिजन में बहुत छोटा है और उनकी उनकी जो इतनी कम जरूर, जरूरतें हैं तो उनके सामने मेरे इतने कम आयुष्य में मैं अपने भवन एक भवन मुझे इतने कम आयुष्य में बनाना है उसमें भी मेरी इच्छा खत्म नहीं हो रही और विश्वकर्मा को बार बार मैं भवन निर्माण करने के लिए कह रहा हूँ तो इंद्र को इस बात पर शर्म आई और उन्होंने वो भवन का निर्माण बंद करवा दिया तो ये हमारे जीवन में अगर हमारा जीवन संतोष पूर्ण हो हमारे जीवन में धैर्य हो तो हम एक सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं जिसे भगवान गीता जी में ये आज्ञा करते हैं कि ध्यान विषयानपुंत है कि अगर हम विषय का ध्यान व्यक्ति करता है संगात से जायते उससे संग उत्पन्न होता है संगात संजायत काम जब हम किसी विषय का चिंतन करते हैं उस विषय को देखते हैं तो उस विषय को प्राप्त करने की हमारे मन में इच्छा होती है तो संगात संजायत का हमारी अगर वो कामना पूरी नहीं होती है तो हमें क्रोध आता है क्रोधात भवती सम्मोह क्रोध होने से मोह उत्पन्न हो जाता है मतलब कि धर्म और अधर्म का जो विवेक है वो हम भूल जाते हैं हम हमें जो भी कामना है हमारी कोई वस्तु हमें चाहिए तो हम हमें उस लेवल पे अगर हमारी वांट बढ़ जाए कि ये मुझे वस्तु किसी भी कीमत पे चाहिए तो धर्म और अधर्म का विवेक भूल कर और हम गलत रास्तों से भी उस वस्तु को प्राप्त करने की कोशिश मनुष्य करता है और वहां लास्ट में भगवान ये कहते हैं कि मोहत मतलब मोह जब पैदा हो जाता है तो उससे बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि नाशात्र की और अगर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाए तो, तो उस वो मनुष्य का जीवन खत्म हो गया है तो समझ लेना चाहिए तो वॉन्स जो है हम जैसे हमने ज्ञान प्रत्यक्षम उसमें देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमारी सेंसरी ऑर्गन कनेक्ट होती है उसके साथ जुड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट को देख के और हमें कुछ उस ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने की इच्छा होती उस इच्छा की चेन को भगवान इस तरीके से गीता जी में बता रहे की हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है आज हमारे पास ये चीज है तो उससे ज्यादा बेहतर दूसरी चीज प्राप्त करने की हमें इच्छा हो जाती है ये दूसरी चीज आ गई तो तीसरी चीज प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है इसलिए इन कामनाओं के चक्कर में अगर हम पढ़ जाते हैं तो उसका परिणाम ये आता है कि कोई लेवल पे हम हमारे धर्म और अधर्म के विवेक को भूल जाते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं आता है तो ये बात लोमा श्रिषि ने बताई कि हम हमारे जीवन में जितना संतोष रखते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि असंतोष अगर हमारे मन में हो कोई व्यक्ति संतोषी न बने तो दुनिया में विषयों की तो कमी पड़ती ही नहीं है हम विषयों को कभी खत्म कर ही नहीं सकते अनगिनत चीजें दुनिया के अंदर हैं हम जितनी चीजों को प्राप्त करना चाहें उतनी हमारी इच्छाएं कम पड़ जाती है एक विषय आने पर दूसरा विषय दूसरा विषय आने पर तीसरा विषय तो ये बात सबसे तो पहला सामान्य दर में है कि हमें हमारा जीवन संतोष पूर्ण रखना चाहिए संतोषी अगर हम बनते हैं तो हम हमारा ही उसमें लाभ है किसी और व्यक्ति को उससे लाभ नहीं है हमारा ही जीवन सुधर जाता है हमारा ही जो जीवन है वो सुख संतोष पूर्ण बन जाता है तो ये सबसे पहला सामान्य धर्म है कि हमें संतोषी बनना चाहिए हमें धीरज रखनी चाहिए हम जो परिस्थिति के अंदर है उस परिस्थिति को सहन करके अगर हम उसी में जीवन जीने की आदत डाल लेते हैं तो हमें समस्या नहीं होती है लेकिन अगर, अगर अपनी जरूरतों को हम बढ़ाते जाते हैं तो उन जरूरतों को तो कोई अंत ही नहीं है वो कभी खत्म होती ही नहीं है तो ये सबसे पहला सामान्य धर्म था कि हमें संतोषी बनना चाहिए ये मनुष्य मात्र के लिए उपकारक है इसलिए इन्हें सामान्य धर्म कहा जाता है दूसरा सामान्य धर्म है क्षमा क्षमा का मतलब होता है माफी देनी या अहिंसा का आचरण करना माफी देनी ये भी एक तरह की अहिंसा है हिंसा जो है वो केवल शारीरिक नहीं होती है मानसिक भी होती है हम शरीर के द्वारा हमने किसी किसी को को मार डाला नुकसान पहुंचा दिया केवल हिंसा नहीं है अगर मन से भी हम किसी और व्यक्ति के अहित को सोचते हैं कि ये व्यक्ति का बुरा हो जाए ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है तो इसके साथ ऐसा हो जाए तो मन में ऐसा विचार करना भी एक मानसिक हिंसा है तो क्षमा जो वो एक अहिंसा का प्रकार है और वो हिंसा के कारण दुख जो है वो हमें ही होता है हम हमारा जीवन भी मानसिक असंतोष के तो रूप में बन जाता है और उस जीवन से हमें सुख नहीं मिलता है तो क्षमा देना माफी देना जो है वो दूसरा सामान्य धर्म है अब यहाँ क्षमा को इस तरीके से समझना है कि सामर्थ्य होने पर भी अगर हम किसी को माफी दे देते हैं तो उसके अंदर हमारी महत्ता है मतलब की मेरे अंदर ये सामर्थ्य है कि मैं किसी और को नुकसान पहुंचा सकती हूँ लेकिन हम अपना बड़प्पन दिखाते, के उस व्यक्ति की गलती को माफी देते हैं तो ये क्षमा है सामर्थ्य नहीं होने पर तो जबरदस्ती हमें माफी देनी ही पड़ती है मन में ऐसा संतोष मान लेते हैं कि चलो तुम्हें माफ किया लेकिन सच्चा ये कि तुम्हारे अंदर उसे नुकसान पहुंचाने के सामर्थ्य नहीं है ये क्षमा नहीं है हम इसे अगर सामान्य धर्म समझते हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं है सामर्थ्य होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति की गलती को माफ करना ये क्षमा है उसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा पुराणों में आती है कि विश्वामित्र राजा थे एक बार वो से वशिष्ठ के आश्रम में आए तो वहाँ वशिष्ठ ऋषि के पास नंदिनी नाम की गाय थी जो वशिष्ठ ऋषि को जिस भी वस्तु की जरूरत होती थी नंदिनी जो गाय है उन्हें वो वस्तु प्रोवाइड कर देती थी तो विश्वामित्र जब अपनी इतनी बड़ी सेना के साथ वशिष्ठ के आश्रम में आए तो उन्होंने नंदिनी गाय से ये कहा कि हमारे जो अतिथि है उनके सत्कार के लिए आप हमें भोजन प्रोवाइड करो संदिनी ने उन्हें वो प्रोवाइड किया ये देख के विश्वामित्र को ऐसा हुआ कि मैं राजा हूँ और अगर ऐसी गाय जो है वो मेरे पास होनी चाहिए एक ऋषि के पास सं के पास ये वस्तु जो है वो उपयोगी नहीं है तो उन्होंने विश्वामित्र, विश्वामित्र ने वशिष्ठ से ये कहा कि आप मुझे ये गाय दे दो लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने ये कहा कि मैं जो भी यज्ञ वगैरह कर्म करता हूँ मेरे घर में आए गए अतिथियों के सत्कार के लिए मुझे जो जो वस्तु की जरूरत पड़ती है नंदिनीय के द्वारा ही मेरी वो सारी उपयोगिताएं जो, जो, जो मेरी जितनी जरूरतें हैं वो पूरी होती है इसलिए मैंने इसका कभी कोई लौकिक उपयोग अब मैं के लिए नहीं किया है लेकिन यज्ञ के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उसमें नंदिनी गाय मुझे उपयोगी है तो मैं आपको नहीं दे सकता लेकिन ऋषा मित्र कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने तो तो युद्ध किया अब युद्ध के अंदर वो वशिष्ठ ऋषि को संन्यासी समझते थे लेकिन वशिष्ठ ऋषि जो है वो योग के बल से उनके उनको ब्रह्मदंड प्राप्त था ब्रह्मदंड का मतलब ये होता है कि उसका उपयोग करके सामने वाले को वो पराजित कर सकते हैं तो उन्होंने विश्वामित्र को हरा दिया तो विश्वामित्र के मन में ये बात आई कि मैं राजा होते हुए भी हार गया लेकिन ब्रह्मर्षि नाम की एक पोस्ट है वो एक योग की साधना है उसे जो जीत लेता मतलब वो ब्रह्मर्षि जो बन जाता है वो विश्व वशिष्ठ ऋषि थे तो विश्वामित्र ऐसा हुआ कि मैं भी ब्रह्मर्षि बनता हूँ तो उन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए दस हजार सालों पर तपस्या की लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए लेकिन उन्होंने उन्हें की पोस्ट नहीं लेते राजर्षि की पोस्ट जो ब्रह्मषि की पोस्ट के करते कंपेरेटिवली थोड़ी नीची है वो उन्होंने उन्हें दी तो विश्वामित्र को क्रोध आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए तो ईर्षा और क्रोध के कारण उन्होंने वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों को मार डाला मतलब वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आग लगा दी फिर उनको ऐसा हुआ कि इनके पुत्रों को पहले मारा लेकिन मैं वशिष्ठ ऋषि को मार दूंगा तो, तो मैं ब्रह्म बन जाऊंगा फिर मुझे कंप्लीट करने वाला और कोई बच नहीं जाएगा इसलिए उन्होंने वो रात को तलवार लेकर वशिष्ठ ऋषि की हत्या करने के लिए रात को आए तब वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी अरुणती के साथ बात कर रहे थे उन्होंने अपनी पत्नी से तब ये कहा कि विश्वामित्र जो है वो राजा है इतनी ऐशो आराम वाला जीवन उन्होंने जिया है लेकिन फिर भी देखो सभी ऐशो आराम को छोड़ के कैसे वन में तपस्या कर रहे हैं तो उन्होंने विश्वामित्र की प्रशंसा की तो विश्वामित्र को रियलाइज हुआ कि मैंने वशिष्ठ के साथ इतना बुरा व्यवहार किया उनके पुत्रों की हत्या कर दी फिर भी वशिष्ठ ऋषि के मन में, में मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं आई तो ये सोच के विश्वामित्र को अपने कृत्य पर शरण आई और उन्होंने उनकी शरणागति स्वीकारी वशिष्ट विषयों ने क्षमा किया और सामने से ब्रह्मषि का पद है जो वो वशिष्ठ विषय ने विश्वामित्र को दे दिया तो यह क्षमाशीलता है क्षमाशीलता से सामने वाले व्यक्ति को कोई लाभ हो या न हो व्यक्ति को अपने आप को तो जरूर लाभ होता है सामने वाले व्यक्ति ने हमारे साथ जो भी बुरा वर्तन किया व्यवहार किया उसके बारे में सोच सोच के हम ही मानसिक रूप से अशांत होते हैं लेकिन एक बार अगर उसे क्षमा दे दी जाए तो वो मानसिक अशांति है वो सुलझ सकती है तो क्षमा जो है वो, तो वो सामान्य धर्म हमारी सुख शांति के लिए हमारी मानसिक शांति के लिए उपयोगी दूसरा उदाहरण अम्बरीश राजा और दुर्वासा ऋषि का आता है मेरे सबसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है सामान्य धर्म को समझने के लिए एक उदाहरण अपेक्षित है वो बता दिया दूसरा प्रहलाद जी का आता है जिसमें प्रहलाद जी के साथ उनके पिता ने इतना बुरा किया, फिर भी भगवान ने जब उनसे यह कहा कि आप क्या चाहते हो तो प्रहलाद जी ने ये मांगा कि आप मेरे पिता को क्षमा दे दो और उन्होंने जो भी गलत काम किए हैं उनके लिए उन्हें माफ कर दो तो वो प्रहलाद जी का बड़तपन था कि वो चाहते तो भगवान से कह सकते थे कि इन्हें सजा दो मुझे मारने की कोशिश तो इन्होंने इतनी बार की लेकिन फिर भी प्रहलाद जी के मन में वो भावना नहीं आई तो ये कुछ अच्छी भावना हमारे मन में होनी चाहिए क्षमा की द्रौपदी का भी उदाहरण आता है कि अश्वक थामा ने महाभारत के युद्ध के बाद द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या कर दी तब द्रौपदी भीम ने यह कहा कि मैं अश्वक थामा को जाके मार दूंगा तब द्रौपदी ने यह कहा कि मैं एक माता हूँ दुख हुआ है मैं ये नहीं चाहती हूँ कि अश्वत्थामा के मरने पर आपकी गुरु माता मतलब द्रोण की पत्नी जो है कृपी उनको ये दुख हुआ इसलिए आप उनका अपमान पहले ही कर दो लेकिन उनकी हत्या मत करो तो द्रौपदी की ये क्षमाशीलता है तो बदले की जो भावना है वो मनुष्य को ही अपने आप को ही दुख पहुंचाने वाली बनती है हमारी ही मानसिक अशांति का कारण बनती है लेकिन एक बार अगर क्षमा दे दी जाए तो मनुष्य का जीवन सुखी बन जाता है तो ये दूसरा क्षमा तीसरा है बम बम का मतलब होता है तपस्या या इंद्रियों के ऊपर विजय इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल इसमें सबसे पहला उदाहरण विश्वामित्र राजा का जैसे हमने देखा कि भले ही उन्होंने गलत संकल्प से तपस्या की हो या वशिष्ट के साथ कंप्लीट करने के लिए उन्होंने तपस्या की हो फिर भी इतने राज्य के भोग विलास को छोड़ के इतने नर्विसनेस इतने आरामदायक जीवन को छोड़ के पन में भूखे पैसे दस हजार सालों तक तपस्या करना वो कोई खेल नहीं है उसके लिए अपनी सेंसरी ऑर्गेन्स पे अपनी इंद्रियों पे हमारे ऊपर हमें बहुत सारा कंट्रोल करना पड़ता है तब ये हम कर पाते हैं मतलब उस तरीके का जीवन जीना इतना सरल नहीं है हम राजा के कंपेरिजन में हमारे जीवन में ऐसी कोई भोग विलास नहीं है लेकिन फिर भी लाइट चली जाए थोड़ी सी भी गर्मी लग जाए तो हम अस्वस्थ सो तो जाते हैं हमें एक समय भी भोजन करने को ना मिले तो हम अस्वस्थ हो तो जाते हैं तो ये सब हमारी इंद्रियों के हम परवश है ये बताता है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं जब हमारी इंद्रिय कोई इच्छा करती है तो हम उन्हें वो वस्तु हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आज एकादशी है तो हम भोजन नहीं करेंगे लेकिन वस्तु सामने आते ही व्रत होने पर भी उसे खाने की इच्छा हो जाती है तो ये इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है ये बात बताता है तो इंद्रिय का जो विजय है इंद्रियों के ऊपर जो कंट्रोल है वो सामान्य धर्म है कि अगर हम हमारी ऑन्स को कंट्रोल रखें उनके ऊपर हम संयम रखें तो हम सुखी रह सकते हैं हम अच्छा जीवन जी सकते हैं तो ये तीसरा तपस्या या इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल या विजय ये तीसरा सामान्य धर्म सीता जी का उदाहरण देखें तो सीता जी राजकुमारी से विवाह भी राज परिवार के अंदर हुआ फिर भी धर्म के पालन करने के लिए अपने पति के साथ वो वनवास में गए तो चौदह वर्षों तक एक रानी के लिए राजकुमारी के लिए सभी महल के ऐशु आराम को छोड़ के ऐसा जीवन जीना खेल नहीं है लेकिन धर्म के पालन के लिए वो भी किया है पांडव द्रौपदी जी का भी यही उदाहरण है कि धर्म था तो धर्म के पालन के लिए उन्होंने अपने सुख दुख का विचार नहीं करके जो भी शास्त्र में बताया गया उस तरीके से अपने धर्म का निर्वाह उन्होंने किया तो ये इंद्रियों का पर विजय है ये कंट्रोल है चौथा जो सामान्य धर्म है वो अस्त्य अस्तेय का मतलब है चोरी न करना यहाँ चोरी से तात्पर्य केवल इतना नहीं है कि हम किसी और के घर में रात को गए काला थोड़ा और हम वस्तु चुरा के ले आए ये उसका तात्पर्य नहीं है उसका इस का मतलब ये कि जो भी पदार्थ के ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार हो उसकी आज्ञा लिए बिना उस वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए लिखित ऋषि की एक कथा पुराण में आती है शंख और लिखित नाम के दो भाई थे अध्ययन उनका खत्म हुआ उनके बाद दोनों गृह शास्त्री बने अलग अलग घरों में वो लोग रहने के लिए चले गए एक बार ऐसा हुआ की शंख ऋषि जो है वो अपने सॉरी लिखित ऋषि अपने भाई को मिलने के लिए उनके घर पे गए लेकिन तब उनके भाई आश्रम में नहीं थे कहीं बाहर गए हुए थे तब लिखित ऋषि बहुत देर तक वहां बैठे रहे उन्हें भूख लगी तो शंकर ऋषि के आश्रम के एक वृक्ष पे थे उन्होंने एक फल तोड़ के और खा लिया जब वो वापस आए शंख ऋषि तो उन्होंने लिखित ऋषि से पूछा कि आपको कितनी देर हुई तो उन्होंने कहा मैं बहुत देर से आया हूँ और मैंने आपके आश्रम से एक फल लिया है मतलब मुझे भूख लगी थी तो मैंने खाया तो लिखित ऋषि को शंकर ऋषि ने यह कहा कि वैसे तो आप मेरे भाई हो तो आपको ये दोष नहीं है लेकिन फिर भी जो वस्तु के ऊपर किसी और व्यक्ति का अधिकार हो विदाउट परमिशन उस वस्तु का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए ये धर्म है। तो इसका स्मरण होता ही लिखित ऋषि को रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलती की है तो वो राजा के पास गए और राजा से ये कहा कि मैंने चोरी की है और उस चोरी के लिए आपका जो भी हो वो आप मुझे दो तो राजा ने ये कहा कि ये आपने जो किया है वो चोरी नहीं है क्योंकि आपके सजे भाई थे और ऐसी कोई वस्तु को आपने चुराया भी नहीं है कि जिसके चुराने से सामने वाले व्यक्ति को कोई भारी नुकसान हो जाए एक फल यही तो लिया है फिर भी लिखित ऋषि को ये लगा कि ये ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए तो उन्होंने राजा से दंड देने के लिए उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप मुझे दंड दो तो लिखित ऋषि के पे उन्हें यह सुना हमारे राज्य में ये नियम है मैं कि जो भी चोरी करता है उसके हाथ कटवा दिए जाते हैं तो ने खुशी खुशी अपने दोनों हाथों को कटवा दिया उन्हें उनको उन्होंने जो धर्म का भंग मैंने किया है वो धर्म के दंड के रूप में मुझे ये मिला है तो ये मेरा प्रायश्चित हुआ ऐसा समझ प्रसन्नता से उन्होंने उस दंड को भूगता पर उस धर्म के पालन का परिणाम यह आया कि फिर शाम को जब वो संध्या बंदन करने के लिए गए तो संध्या बंदन में जल की अंजलि लेनी पड़ती है जिसमें हथेली मतलब हाथ का होना जरूरी है हाथ तो उनके थे नहीं फिर भी नदी के जल में उन्होंने प्रवेश किया तो उनके हाथ वापस आ गए इस तरीके का चरित्र आता है अब हमें हम ऐसा लगता है कि ऐसी सीरियस कोई ये काम नहीं था कि जिसकी वजह से जो ऋषि लिख है लिखित ऋषि उन्होंने इतना बड़ा दंड भुगता लेकिन शास्त्र जब कोई भी आज्ञा करता है तो वो हमें एक मर्यादा दिखाने के लिए करता है कि एक कंट्रोल हमारे ऊपर होना चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करने से ही मनुष्य जो है वो बड़ी चोरी करने में भी फिर उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई गलत काम किया है तो एक तरह की हैबिट है एक आदत है बहुत छोटी बात है लेकिन शुरुआत ऐसे ही होती है आगे जाके फिर उसके अंदर हमें सूझ नहीं रह जाती तो ये बात इसमें समझनी चाहिए कि कोई भी धर्म जो है उसको इतनी सीरियसली शास्त्र इसलिए बताता है ताकि हमारी आदत न बिगड़े हमें छूट लेने की आदत ना हो जाए कुछ छोटी छोटी बातें हमेशा लगता है, कि इतनी है उनके लिए शास्त्रों का विधान करता है जैसे लिखित ऋषि अब एक वृक्ष में से फलोतार ही तो खाया था उसमें हाथ कटवाने जैसा कोई बड़ा अपराध उन्होंने किया नहीं है लेकिन फिर भी शास्त्र के हिसाब से उन्हें ये अपराध लगा तो उन्होंने उसका बैंक किया अब इसका हेतु सिर्फ कितना था कि चोरी करना किसी और व्यक्ति के अधिकार के पदार्थ के ऊपर अपना अधिकार जताना बिना उनके पूछे उस वस्तु को ले लेना ये चोरी है और वो चोरी हमें करनी नहीं चाहिए ये धर्म है अब उसमें इतनी छोटी छूट नहीं ली जाए कि ये तुम्हारा भाई तो है भाई के घर से लेने में क्या समस्या है अपना ही तो घर है भाई भाई में थोड़ी ये बात होती है लेकिन जब तुम अलग फैमिली के जैसे रह रहे हो अलग अलग घरों में रह रहे हो छोटी छोटी चीजों से हमारी आदत बिगड़ती है जो बड़े बड़े परिणाम ला सकती है फिर तो बड़े चीज उठा लेने में बड़ी चोरी करने में भी हमें शर्म नहीं आती है हमें वो फील नहीं आता है कि हमने कोई गलत काम किया है तो शास्त्र जो है वो इन छोटी छोटी चीजों में भी जब दंड का विधान करता है तो शास्त्र को निष्ठुर नहीं समझना चाहिए कि शास्त्र में दया नहीं है या शास्त्र इतनी माइनर चीजों को भी इतना सीरियसली -फी ले लेता है लेकिन वो हमारी आदतों को बिगड़ने से बचाने के लिए ऐसे विधान शास्त्र में किए गए कि एक छोटी सी छूट जो है वो बड़े परिणाम ला सकती है वो ना हो इसलिए पहले से ही अगर ऐसा कंट्रोल रखा जाए तो आगे जाके और कोई ऐसी असावधानी न हो तो ये शास्त्र का इन चीजों में तात्पर्य होता है तो ये अस्तु तो था कि हमें किसी और व्यक्ति की अधिकार की जो चीज हो उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए पांचवा सामान्य धर्म जो है वो शौच है शौच का मतलब होता है पवित्रता पवित्रता जो है वो शारीरिक पवित्रता भी होती है मानसिक पवित्रता भी होती है शारीरिक पवित्रता जो है वो हमारे जीवन में सात्विकता आए शुद्धि आए उसके लिए बताई जाती है मतलब की जैसे हमने अभी देखा कि आदिभौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदिदेविक दुख ये तीन प्रकार के दुख होते हैं उसी तरह हमारे मनुष्य के जीवन के भी तीन परस्पेक्ट होते हैं जीवात्मा के टॉपिक में इसकी डिटेल देखेंगे लेकिन अभी इतना इसमें समझ लो कि आदिभौतिक आध्यात्मिक और आदिदैविक ये तीन मनुष्य जीवन के फसेट्स हैं उसमें भौतिक शुद्धि आध्यात्मिक शुद्धि और आदिदैविक शुद्धि ये तीनों जरूरी होती है अगर हमारा शरीर शुद्ध नहीं है शरीर पवित्र नहीं है तो आदिदैविक भी शुद्धि हमारे अंदर नहीं आती है वो सात्विकता हमारे अंदर नहीं आती है जिसे भगवान गोत्र गीता जी के अंदर बताते हैं कि जो शुद्धि है वो जरूरी है शुद्धि के द्वारा सात्विकता आती है सात्विकता के द्वारा ज्ञान में हमारी प्रवृत्ति होती है सत्कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होती है अशुद्धि जो है वो हमारे अंदर तामसता या राजस्ता को पैदा करती है जो हमें धर्म से अलग करती है ज्ञान से अलग करती है तो का जो है वो उसका होना हमारे लिए जरूरी है इसीलिए तामस पदार्थों को नहीं खाना तामस प्रवृत्ति नहीं करना तामस कर्मों के अंदर नहीं जुड़ना ये सब चीजें शास्त्र में बताते हैं गुणोत्तर विभाग का एक अलग से टॉपिक में पूरे गीता जी में भगवान ने जिस तरीके से इन गुणों को बताया है वहां उसे हम देखेंगे लेकिन यहाँ ये बात है की शुद्धि पवित्रता उसका होना हमारे लिए जरूरी है शारीरिक शुद्धि भी और मानसिक शुद्धि भी मानसिक शुद्धि का मतलब ये कि हमारे मन में किसी और व्यक्ति के लिए कोई बुरी भावना न हो किसी और का अहित हो ऐसे विचार हम हमारे लाएंगे बहुत सारे प्रकार शास्त्र हमें बताते हैं वह पवित्रता जो है उसका इफेक्ट हमारी बुद्धि के ऊपर हमारे मन के ऊपर होता है जैसे भगवान कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है वो जैसा अन्न हम खाते हैं उससे बनती है अगर हम अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि तामस बनती है सात्विक अन्न खाते हैं तो हमारी बुद्धि सात्विक सात्विक बनती है अन्न क्या होता है अन्न क्या होता है फिर से इसकी डिटेल हम में देखेंगे लेकिन ये शुद्धि अशुद्धि की इफेक्ट हमारी मन बुद्धि चित्त के ऊपर होती है ये शास्त्र हमें बताता है इसलिए शौच या पवित्रता उसका पालन करना सात्विकता लाने के लिए जरूरी है जो सात्विकता ज्ञान का बेज है तो ये पवित्रता है उसके अंदर देव माता दिटी का उदाहरण आता है एक बार उन्होंने पुंसन व्रत नाम का एक व्रत किया जिसमें व्रत जो है वो एक ऐसे संतान को उत्पन्न कर सकता है जो तुम्हारा शत्रु मार दे तो द्विती ने ऐसे संकल्प से ये पुंशन व्रत रखा कि मुझे ऐसी संतान हो जो मेरे सभी शत्रुओं को मार दे इसमें शक्तिशाली संतान उत्पन्न हो मेन दिपी का द्वेष था वो देवताओं से था क्योंकि दिवी जो है वो असुरों की माता जाती है कश्यप ऋषि की दो पत्नी द्वितीय और अदिति अदिति देवताओं की माता है और जो है वो असुरों की माता है तो ने ऐसा समझा कि असुर जो है वो मेरे संतान है जिनको देवताओं से खतरा है इसलिए इंद्र को मारे ऐसा संतान उत्पन्न हो ऐसी भाव असुरों ने पुंसन व्रत नाम का व्रत किया पुंसन व्रत जो है उसके अंदर नियम जो है वो बहुत कारक है कि उसमें कभी किसी की हिंसा नहीं करना किसी को पकड़ोगे नहीं करना किसी गलत व्यक्ति का संग ना करना अपशब्द मतलब किसी के लिए गाली नहीं बोलना अपवित्रता जूठा अन्न नहीं खाना शाम को सोना नहीं दोपहर को सोना नहीं ऐसे बहुत सारे नियम शुद्धि के शास्त्र में बताए गए हैं, वो सबका पालन बहुत कठोरता से इस व्यक्त में करना था नानों को नाते नकमा ना, गौ ब्राह्मण नारायण की पूजा करना ये सब तो बहुत सारे नियम उसमें थे एक बार ऐसा हुआ कि बिटि जो है वो भोजन करने के बाद सोलह बार, बार आचमन करने का ही ऐसा शास्त्र का नियम है अन्न जब भी हम खाते हैं अन्न के द्वारा बना हुआ कोई भी पदार्थ तो सोलह बार आचमन करना ऐसा शास्त्र बताता है हमारे मुंह की शुद्धि के लिए तो एक बार ऐसा हुआ की बिटी की उसके अंदर कुछ चूक हो गई और वो भोजन करने के बाद आचमन किए बिना और पाँव धोए बिना शाम के समय पूरे दिन की थकान की वजह से सो गए केवल इस नियम के भंग होने के कारण उनका व्रत जब टूट गया तो उसकी वजह से उनकी संतान जो वो ऐसा चाहते थे हो गया की इंद्र के सहयोगी हो ऐसे एक नहीं उनचास बालक जन्म हो गए मरुदगण जिन्हें कहा जाता है फोर्टी नाइन देवताए उत्पन्न हो गए जबकि वो चाहती तो असुर थी तो इतनी छोटी छोटी शौच पवित्रता के अंदर जो गलतियां हैं वो कर्म मार्गी साधनों के अंदर बहुत बड़े बड़े दुष्परिणामों को उत्पन्न कर देती हैं। तो ये भी बात फिर से कि इतनी छोटी सी बात में इतना सीरियस होने की क्या बात है इसमें यही बात है कि शुद्धि सदाचार के नियमों में जितनी छूट मिल जाती है हमें ये कहा जाए कि ऐसे इतना नहीं करोगे तो चलेगा लेकिन वो जो जितना एक छोटी सी बात को चलाया जाता है उसका परिणाम इसमें आता है कि वो बड़ी बड़ी बातें भी फिर हम वो हैबिट की वजह से चला लेते हैं कि तो अच्छा ये चल गया तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा ऐसा करने से हमारी आदत खराब हो जाती है तो उसके लिए इतनी लिए हर नियम हमारा शास्त्र बताता है कि ये करने से भी ऐसा फल हो जाएगा इतना नहीं करोगे तो भी ऐसा हो जाएगा तो इतनी सीरियसनेस शास्त्र इसलिए बताता है ताकि हमारी वो आदतें न बिगड़े तो पवित्रता जो है वो हमारे अंदर सात्विकता लाने के लिए जरूरी है अभी के हमारे जीवन के बारे में इसमें करंट जो हमारी सिचुएशन उसमें समझना चाहिए कि अब शास्त्र में जितनी शुद्धि के नियम बताए गए हैं उन्हें पालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रह गया है कोई व्यक्ति कितने भी शुद्धि सदाचार के नियमों का पालन करे लेकिन अभी की जो हमारी लाइफ है उसके अंदर वो इतना पॉसिबल नहीं रह गया है क्योंकि तो हम बाहर से जो भी वस्तु लाते हैं वो कितनी शुद्ध कितनी पवित्र उसे हम जांच नहीं पाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमसे जितना हो पाए उतने सदाचार शुद्धि का नियम का पालन हमें जरूर करना चाहिए उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए इतना नहीं हो पा रहा है तो हम सबको छोड़ दें ऐसी मनोवृत्ति नहीं रखते जितनी हमारी शक्ति हो उस तरीके से सदर्व का पालन करना चाहिए ऐसा शास्त्र का नियम है तो शास्त्र कभी अशक्ति का उपदेश नहीं करता है हम ये कहें कि ये तो इम्पॉसिबल है तो हमारी सिचुएशन के हिसाब से इम्पॉसिबल जो हमारे लिए कर्तव्य हो उसका उपदेश शास्त्र हमें कभी नहीं करता है लेकिन जितनी हमारी शक्ति हो उतना तो हमें करना ही चाहिए हम भले दूसरों को ये दिखाएं कि हम ये नहीं कर सकते हम वो नहीं कर सकते लेकिन बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि हमारा सामर्थ्य होते हुए भी आलस्य की वजह से हम उन चीजों को अवॉइड करना चाहते हैं हम भले ही उन चीजों को न देखते हों, लेकिन शास्त्र की नजर उन चीजों पर तो होती है और ऐसी इग्नोरेंस की वजह से आलस्त्र की वजह से हम जिन जिन धर्मों का त्याग करते हैं उन धर्मों के त्याग करने का दोष भी शास्त्र के अनुसार हमें लगता है तो ऐसा नहीं करके जितना हमारा सामर्थ्य है उस हिसाब शुद्धि के नियमों का पालन हमें करना चाहिए खास करके भक्ति मार्गी है घर ठाकुर जी की सेवा का क्रम हो या हम भक्ति मार्ग ही है सेवा न करते हो फिर भी श्रवण कीर्तन स्मरण परायण हो ठाकुर का गुणदान करते हो भागवत आदि का पठन पाठन करते हो या भी करते हो पर मनुष्य मात्र के लिए सात्विकता जो है वो ज्ञान ग्राहक गुण होने से कम्पल्सरी है वो हमें रखनी चाहिए तो जितनी शुद्धि का पालन हमसे हो पाए उतना करना अच्छी बात है नहीं हो पाता है तो वो उपदेश हमारे लिए है नहीं और जो उपदेश किया गया है उसमें सामर्थ्य होते हुए भी आलस्य की वजह से उनका त्याग करना ये और भी बड़ा अपराध है दोष है उससे बचना चाहिए तो ये पांच सामान्य धर्मों को आज हमने देखा है कुछ नहीं समझ आया हो तो आज हमारा समय हो गया है कल जो भी बात आपको नहीं समझ में आई हो तो पूछ लेना नहीं तो फिर आगे का टॉपिक करेंगे आज कहीं रखते हैं राजा प्रणाम राजा प्रणाम राजा हाँ धन प्रणाम राजा